संक्षिप्त महाभारत वन पर्व कर्ण की जन्म कथा कुंती की ब्राह्मण सेवा और वर प्राप्ति जन्मेदा ने पूछा मुनिवर सूर्यदेव ने जो गुश बात कर्ण को नहीं बताई वह क्या थी तथा कर्ण के पास जो कवच और कुंडल थे वे कैसे थे और उसे कहां से प्राप्त हुए थे तपोधन ये सब बातें मैं सुनना चाहता हूँ कृपया वर्णन कीजिए वैश्व पायन जी बोले राजन मैं तुम्हें वह देव की बात बताता हूँ और यह भी सुनाता हूँ कि वे कवच और कुंडल कैसे थे पुरानी बात है एक बार राजा कुंती भोज के पास एक महान तेजस्वी ब्राह्मण आया उसका शरीर बहुत ऊँचा था तथा ऊँच दाढ़ी और सिर के बाल बढ़े हुए थे वह बड़ा ही दर्शनीय और भव्य मूर्ति था तथा हाथ में दंड लिए हुए था उनका शरीर तेज से दमक रहा था और मधु के समान पिंगल वर्ण था वाली मधुर थी तथा तप और स्वाध्याय ही उसके आभूषण थे उन ब्राह्मण देवता ने राजा से कहा राजन मैं आपके घर भिक्षा मांगने के लिए आया हूँ किंतु आपको या आपके सेवकों को मेरा कोई अपराध नहीं करना होगा यदि आपकी रुचि हो तो इस प्रकार मैं आपके यहाँ रहूँगा और इच्छा इच्छानुसार आता जाता रहूंगा। तब राजा कुंती भोज ने प्रेम पूर्वक उनसे कहा महामते मेरी प्रथा नाम की एक कन्या है वह बड़ी सुशीला सदाचारिणी संयमशील और भक्तिमती है वही पूजा और सत्कार पूर्वक आपकी सेवा किया करेगी उसके शील सदाचार से आपको अवश्य संतोष होगा ऐसा कहकर राजा ने विधिवत ब्राह्मण देवता का सत्कार किया और विशाल नैना प्रथा के पास जाकर कहा बेटी ये महाभाग ब्राह्मण देवता हमारे यहाँ ठहरना चाहते हैं और मैंने तुझ पर पूरा भरोसा रखकर इनकी बात स्वीकार कर ली है अतः किसी भी प्रकार मेरी बात को झूठी मत होने देना ये जो कुछ मांगे वही चीज़ बिना अनखाए देती रहना ब्राह्मण परम तेजोरूप और परम तप स्वरूप होता है ब्राह्मणों को नमस्कार करने से ही सूर्य देव आकाश में प्रकाशित होते हैं बेटी उन ब्राह्मण देवता की परिचर्या का भार ही इस समय तुझे सौंपा जा रहा है तू तो पूर्वक नित्य प्रति इनकी सेवा करती रहना पुत्री मैं जानता हूँ कि तेरा बचपन से ही ब्राह्मणों के गुरुजनों के बंधुओं के सेवकों के मित्र संबंधी और माताओं के तथा मेरे प्रति सब प्रकार आदरयुक्त बर्ताव रहा है इस नगर में अथवा अंतपुर में ऐसा कोई पुरुष नहीं जान पड़ता जो तुझ से असंतुष्ट हो तो विष्णुवंश में उत्पन्न हुई सुरसेन की लाड़ली कन्या है तुझे बचपन में ही प्रीतिपूर्वक राजा सूरसेन ने मुझे दत्तक रूप से दे दिया था तू बसदेव जी की बहन है और मेरी संतानों में सर्वश्रेष्ठ है राजा सूरसेन ने ऐसी प्रतिज्ञा की थी ये अपनी प्रथम संतान मैं आपको दूँगा उस प्रतिज्ञा के अनुसार ही उनके देने से तू मेरी पुत्री हुई सो बेटी यदि तू दर्प दम्भ और अभिमान को छोड़कर इन वरदायक ब्राह्मण देवता की सेवा करेगी तो अवश्य कल्याण प्राप्त करेगी इस पर कुंती ने कहा राजन आपकी प्रतिज्ञा के अनुसार मैं बहुत सावधान रहकर इन ब्राह्मण देवता की सेवा करूंगी। ब्राह्मणों की पूजा करना तो मेरा स्वभाव ही है इससे आपका प्रिय और मेरा परम कल्याण होगा ये चाहे काल में आवे चाहे सवेरे आवे चाहे रात में आवें और चाहे आधी रात के समय आवे इन्हें मैं किसी प्रकार कुपित होने का अवसर नहीं दूंगी। राजन इसमें तो मेरा बड़ा लाभ है कि आपकी आज्ञा में रहकर ब्राह्मणों की सेवा करते हुए अपना कल्याण करूं। कुंती के ऐसा कहने पर राजा कुंती भोज ने उसे बार बार हृदय से लगाया और उसे उत्साहित करते हुए उसका सारा कर्तव्य समझा दिया राजा ने कहा ठीक है कल्याणी तुझे निशंक होकर ऐसा ही करना चाहिए उससे ऐसा कहकर परम यशस्वी कुंती भोज ने उन ब्राह्मण देवता को वह कन्या सौंप दी और उससे कहा ब्राह्मण मेरी यह कन्या छोटी आयु की है और बहुत सुख में पली है यदि इससे कोई अपराध हो जाए तो आप उस पर ध्यान न दें महाभाग ब्राह्मण लोग वृद्ध बालक और तपस्वियों को तो अपराध करने पर भी प्रायः को क्रोध नहीं करते यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा ठीक है इसके पश्चात राजा ने उन्हें प्रसन्न होकर हंस और चंद्रमा के समान श्वेत प्रासाद में ले जाकर रखा वहाँ अग्निशाला में उनके लिए एक तेजस्वी आसन बिछाया गया तथा तो उसी प्रकार पूरी पूरी उदारता से उन्हें भोजनादि की समस्त वस्तुएँ भी समर्पित की गई राजपुत्री प्रथा भी आलस्य और अभिमान को एक ओर रखकर उनकी परिचर्या में दत्तचित होकर लग गई उसका आचरण बड़ा सराहनीय था उसने शुद्ध मन से सेवा करके उन तपस्वी ब्राह्मण को पूर्णतया प्रसन्न कर लिया उनके झड़कने, बुरा भला कहने तथा अप्रिय भाषण करने पर भी प्रथा उनको अप्रिय लगने वाला काम नहीं करती थी उनका व्यवहार बड़ा अटपटा था कभी वे अनियत समय पर आते कभी आते ही नहीं और कभी ऐसा भोजन मांगते जिसका मिलना अत्यंत कठिन होता किंतु प्रथा उनके सब काम इस प्रकार कर देती मानो उसने पहले से ही उनकी तैयारी कर रखी हो वह शिष्य पुत्र और बहन के समान उनकी सेवा में तत्पर रहती थी उसके शील स्वभाव और संयम से ब्राह्मण को बड़ा संतोष हुआ और वे उसके कल्याण के लिए पूरा प्रयत्न करने लगे राजन कुंतीभोज सायंकाल और सवेरे दोनों समय प्रथा से पूछा करते थे कि बेटी ब्राह्मण देवता तुम्हारी सेवा से प्रसन्न है ना यशस्विनी प्रथा उन्हें यही उत्तर देती थी कि वे खूब प्रसन्न हैं इससे उदारचित कुंतीभोज को बड़ी प्रसन्नता होती थी इस प्रकार एक वर्ष पूरा हो जाने पर भी जब उन प्रवर को प्रथा का कोई दोष दिखाई नहीं दिया तो वे बड़े प्रसन्न हुए और उससे कहे कल्याणी तेरी सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ तू मुझसे ऐसे वर मांग ले जो इस लोक में मनुष्य के लिए दुर्लभ है तब कुंती ने कहा विप्रवर आप वेद वेदताओं में श्रेष्ठ हैं आप और पिताजी मुझ पर प्रसन्न हैं मेरे सब काम तो इसी से सफल हो गए अब मुझे वरों की कोई आवश्यकता नहीं है ब्राह्मण ने कहा भद्रे यदि तू कोई वर नहीं मांगती तो देवताओं को आह्वान करने के लिए मुझसे यह मंत्र ग्रहण कर ले इस मंत्र से तू जिस देवता का आह्वान करेगी वही तेरे अधीन हो जाएगा उसकी इच्छा से अथवा ना हो इस मंत्र के प्रभाव से वह शांत होकर सेवक के समान तेरे आगे विनीत हो जाएगा ब्राह्मण देवता के ऐसा कहने पर अनिंदिता प्रथा साप के भय से दूसरी बार उनसे मना नहीं कर सकी तब उन्होंने उसे अथर्वय सिरो भाग में आए हुए मंत्रों का उपदेश किया पिता को मंत्र दान करके उन्होंने कुंती भोज से कहा राजन मैं तुम्हारे यहाँ बड़े सुख से रहा तुम्हारी कन्या ने मुझे सब प्रकार संतुष्ट रखा अब मैं जाऊँगा ऐसा कहकर वे वहीं अंतर्ध्यान हो गए